भाइयों और बहनों देखने लायक बात है कि आज हम कहा तक गिल गए हैं कि वो जो साधु पुरुष होने का दावा करते हैं संयम का दावा करते हैं जो गायत्री आदि का पठन पाठन करते हैं गीता जी शायद कंठ कर लेते हैं उनमें इतना संयम क्यों न रहे एक सभा में बैठे हैं तो इस तरह से जुड़ होता नहीं है तो उनको तो शांत लेना ही चाहिए एक वक्त कहा कि आप बैठ जाइए तो बैठ जाना चाहिए बैठे वो तो मैं उसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन इतना इतनी दलील भी उसमें क्यों हो सकती है सबको बड़ा अच्छा मुझको लगता है कि आजकल इस सभा में बड़ी शांति लोग रखते अभी किसी तरफ क्या की दखल नहीं देते हैं बाबलपुर के भाई आए हैं उनको जो कहना था वो तो उन्होंने कह दिया लेकिन जब प्रार्थना चलती है मैं बहस करता हूँ तो शांत चित्त से बेचे देते हैं मुझको किसी ने सुनाया कि आज तो भावलपुर के तरफ से बड़ा हमला होने वाला है हमला तो दूसरा तो क्या करने का ही था किसी को ईजा पहुँचाना था वो तो कहने का मतलब नहीं था लेकिन ये वो चीखें ये चीखते रहे मैं मैंने कहा कि वो हो ही नहीं सकता आ, वो ब्लैक वगैरह लगाया है वो लगा भी आदमी अपना दुख करना है तो इस तरह से भी न करें और उसको नमूना तो है वो तो तो सबके सामने रखना चाहता हूँ उनका दर्द है उसका तो मैं गवाह हूँ मैं बराबर जानता हूँ कि क्या हुआ है उन पर और अभी क्या उनको भेज ही रही है इतना ही मैं उनको कह लूंगा कि वो आपको बेफिक्र रहना चाहिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब कोशिश तो चल रही है मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि वहां से सब हिंदू और सिख निकल जाएंगे और इतनी भी मेरी तो बराबर उम्मीद में रख के बैठा हूँ और उसमें मुझको नवाब साहेब का वचन है बाकी तो नवाब है राजा लोग रहते हैं उनका वचन पर कहाँ तक हम इतबार कर सकते हैं वो मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मैं तो बार रखने वाला आदमी कहा हूँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हिंदू और सिख जो अभी पड़े हो गया उसका तो कुछ कह नहीं सकता हूँ वो वो वहाँ बैठे रहेंगे आराम से उनको कोई कोई ऐसा नहीं कहेंगे हाँ तुम्हारे इस्लाम लाना है नहीं तो भागो भगवान से या तो नहीं तो मर जाओ वो नहीं होने वाला है ऐसी मेरी उम्मीद करके बैठा लेकिन मुझको पूछे कि वो आज क्यों नहीं आते हैं तो मैं तो से भी बात तो कर चुका हूँ ना हुत भी इस बारे में बेफिकर नहीं मिलती है जो हो सकता है कर रही है लेकिन समझना चाहिए कि आज तो हम एक थे उसमें से दो बन गए और दो भी एक दूसरे को लुष्मन बने और और एक पदेसी जैसे बन गए हैं इसलिए ऐसा ही है ना तो दूसरी हुकूमत है उसमें हम क्या दखल दी ये सब झंझटी पड़ी है इसलिए वो भावलपुर के भाई हैं और दूसरे भी दुखी तो कोई वो नहीं है वहाँ तो वो ही लिखते हैं कि सत्तर हजार हिंदू और सिख पढ़े हैं लेकिन सिंध में तो उससे भी ज्यादा तादाद में है और वहाँ तो इतने इतने हरिजन भी पढ़े हैं वो सब पढ़ा है कराची में क्या हो गया उसको भी हम सुनते हैं आज में ताल पढ़ के आया हूँ तो अखबार में जो लिखा गया है उससे बहुत ज्यादा हो गया है ये मैं मुमकिन समझता हूँ लेकिन वो होते हुए भी आज करना तो हमारे यही होगा कि हमारी शांति रखना है हमारी हमारे रखना है हम अगर शांति खो दे धीरज खो दे तो पिछले हम अपना किस्सा अपने हाथ से हार जाते है तो मैं ये कहूँगा हम हारे नहीं हारने वाले हैं नहीं हम तो तीस वर्ष तक तो डटे आए और बड़ी भारी ताकत के सामने वहाँ भी हमने कभी नहीं कहा कि हम हारे हारना वो हमारे शब्दकोश में शब्द को चाहिए लेकिन जो आदमी ऐसा कहना चाहता है उसको इतना तो करना चाहिए कि कभी गलती में नहीं आ जाना कभी गुस्से में नहीं आ जाना धैर्य को कभी नहीं छोड़ना उसका धैर्य छोड़कर या तो गुस्सा करके कितना नतीजा बुरा होता है उसका दर्शन तो मैं रोज करता हूँ क्योंकि मैं तो एक एक एक सीखने वाला इसलिए अपने को शिष्य मानता है और शिष्य जो है और जिज्ञासा है उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये गुस्सा हुआ यहाँ अढ़ाई हो गया इस होता जाता है कोई दुनिया में किसको कौन कहने वाला है वो नहीं बन सकता है इसी मौके पर हमारे क्या करना है वो सोच लेना है क्या करना उठो तो मैं हमेशा बता रहा हूँ ये तो मैंने वो भावलपुर के भाइयों के बारे में कह लिया अभी यही बात बातों तो काफ़ी पड़ी है सबको तो मैं नहीं आज पहुँच सकूंगा ऐसा ही होता है कि वो पंडा मिनट से आगे नहीं बढ़ है तो मेरे पास आज ईरान के प्रश्न ही आ गए वो तो हमारी यहाँ तो ये यह हमारी सल्तनत है हुकुमत है और उसके उसके तो वो खास खास क्या कहें वो तो गेज थे उनके और उनके लिए तो यहाँ सब उनकी बर्दाश्त भी होती है क्योंकि बड़े हैं वो मेरे पास आए आज और वो तो यूँ भी तो मिलने तो आए थे लेकिन उन्होंने कहा कि एक काम मैं तुमसे चाहता हूँ क्या तो उसने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान उसके बीच में तो, तो बड़ी मैत्री रही है और ईरान है वो तो वो तो वो जो अगर ऐसा कुछ था कि एक एक आर्य और दूसरे सेमिटिक और तीसरे सलाब और ऐसे कुछ बना रहे हैं ना और बनाया है विद्वानों ने और जो भाषा के शास्त्री है उन्होंने कि ये तो आर्यन स्टॉक है उसमें से पैदा हुए हैं तो वो ईरानी ही उसमें से है तो वो कहते हैं कि हम तो एक हैं और बात भी सच्ची है कि अगर हम चंदावस्था को देख लेते हैं और उसमें से देखते हैं और या तो ईरानी भाषा में कहो कि देखते हैं तो तो वहाँ पीलर कहा है तो वो तो संस्कृत का पितर है उसमें से निकल गया है ऐसे तो बहुत से शब्द पड़े हैं ईरानी भाषा में तो वो कहते हैं कि हमारी तो भाषा भी करीब करीब एक सी है और बात वो सच्ची है वो वो वो निक्कमी बात नहीं करते और हमारे बीच में व्यवहार भी बहुत रहा है वो भी एशिया के तो हैं तो वो कहते हैं कि एशिया में तुम तो सबसे बड़े हैं और हम तुम से मानी हिंदुस्तान के मार्फत हम भी उज्जवल रह सकते हैं तब मैं ये नहीं चाहता हूँ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और ईरान उसके बीच में कोई भी झंझट पैदा हो या तो किसी प्रकार का, का दिली विरोध भी हो हम दिल से एक होना चाहते हैं आप याद करें कि गुरुदेव हमारे चले गए थे वहाँ उन्हीं के बुलाने से ईरान के लोगों को तो वहाँ जाकर वो भी खुश खुश हो गए कि यहाँ तो हमारे ही लोग पड़े हैं ऐसी भाषा और ऐसे ऐसे मधुर बोलने वाले लोग भी और वो वो वो बहुत उदास चित्त के रहते हैं तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बीच में जो लोग तो तो तो है, है। और वहा ईरानी लोग तो वो चाही वाले हैं चाह सबको पिलाते हैं और वहाँ की चाह पीने के लिए हिंदू जाते हैं मुसलमान जाते हैं सबको जाते हैं तो सस्ती से रेती है पीछे क्या खूबी है वो तो मैं जानता नहीं क्योंकि मैं कभी इसी चीज़ों में जाता ही नहीं हूँ सीखा ही नहीं कभी इस तरह से जाने का तो मुझे पता नहीं है लेकिन लोग जो जाने वाले हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई वहाँ कुछ है कि जिससे हम दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे वो वहाँ जाते हैं मैं कुछ तो समझ गया हूँ लेकिन कुछ भी हो वहाँ लोग काफी हिंदू मुसलमान सब जाते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं और वो ईरानी लोग तो है कितने के जिसमें इतनी इतनी छोटी छोटी दुकानें चल सकती थी और कोई तो बड़े ताजिर भी हैं ऐसे हैं तो उसमें कुछ वही मनुष्य हुआ और मुझको तो कोई पटाई नहीं वो कहते हैं वो मैं समझ लाता हूँ तो मैंने उनको कहा कि मैं तो थोड़ा तो कहते दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ईरान और हिंदुस्तान के बीच में कुछ भी हो तो उसने कहा कि कुछ झगड़ा हो गया था वो तो शायद महीना की बात होगी कुछ शायद कम भी हो वो तो मैं भूल भी गया इतने आदमी आते हैं मैं खासी सब याद रखने वाला था तो वो कहते हैं कि उनमें से चंद ईरानी तो मर गए हुआ होगा कुछ और आज तो हम दीवानी तो बन गए हैं और वखिर में वो मुसलमान तो हैं वो वो टोपी तो भी तो, ईरानी टोपी तो ही पहनते हैं तो ऐसा कुछ किसी ने दिल में हुआ होगा कि बस इसको भी काटो और किसी ने काटा होगा वो काटा के नहीं काटा कुछ उसमें ऐसा हो गया कि नहीं वो मैं जानता नहीं लेकिन अच्छा है कि मैं कह तो लूँ कि अगर हुआ है तो वो बुरी चीज है इतना है मैंने पूछा जब कि तब वहाँ की हुकूमत को क्या क्या कहोगे तो उसने कहा कि हुकूमत तो बड़ी शरीफ है हकूमत के लोग तो फॉरन उन्होंने जो कुछ कर सकते थे वो शीघ्रता से कर लिया यहाँ की हुकूमत है वो भी वो जो भाई यहाँ है उनको बड़े आदर्श रखते हैं वो खुश रहते हैं और उनके लिए उनको तो रखना ही चाहिए इसलिए वो कोई गाज भी रख लिया रक्षक रख भी रखे हैं इसलिए उसने कहा कि मुझको कोई हुकूमत की शिकायत हो ही नहीं सकती है नहीं। और लोग हैं बाकी बिगड़ भी जाएंगे उसका भी तो मुझको रोश ही दिल में ऐसा नहीं है लेकिन क्योंकि तुम तो एक हैं और ऐसे कामों में दिलचस्पी लेते हैं तो मैंने कहा कि मैं तुमको भी बता दूंगा ऐसा लोगों को कह तो दो कि ऐसे करना नहीं चाहिए वो तो हमारे यहाँ आए हैं आए हैं जो तो हमारे मेहमान हैं मेहमान को इस तरह से क्यों करना तो वो ठीक कहते हैं और पीछे उन्होंने कहा कि परसिया में वहाँ ईरान में जो हिंदू हैं मुसलमान जो है वो सब पढ़ते सब ताजी, सिख है, हैं वो सब खुशी से रहते हैं मिलजुल है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं वो कहते हैं कि अभी क्या हो सकेगा और होगा वो मैं नहीं कह सका क्यों हिंदुस्तान से बढ़कर बहुत सी चीजें चली जाती है हिंदुस्तान में हिंदू बिगड़ गए हैं सिख बिगड़ गए हैं मुसलमानों से और मुसलमान हिंदू से सिख से बिगड़ गए हैं उसमें से बहुत बड़ा बढ़ाकर एक तरह की बात वहाँ जाती है और सब लोग जैसे दूसरी चीज़ते हैं ऐसे ईरान में भी पढ़े हैं तो वो क्या क्या वो बात लाएँगे सुनाएंगे और पीछे उसमें से क्या हो सकता है वो मैं जानता नहीं लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ तरफ़ से मेरी मेरी हुकूमत की तरफ से कि हम उस बारे में सावधान है और हम हिंदुस्तान की दोस्ती किसी हालत में खोना नहीं चाहते हैं इतना मैं तुमको तो इतमान दिलवाना चाहता हूं तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये भी कह दूंगा अभी तो मेरे पास एक तो म्यूनिशिलिटी है एक भाई ने मुझको खट लिखा है दूसरी बातों को फिर भी मुझको छोड़ना पड़ेगा मैं कह गया वो लिखते कि तुमने ये वो वो अनाज वगैरह चीज़ों पर जो अंकुश था उसको छोड़वा दिया और छोड़वाने की कोशिश करते हैं इसलिए बहुत से लोगों ने तो कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं तुमको सावधान करना चाहता हूँ कि जैसा वो लोग तुमको मनाते हैं ऐसा अच्छा नहीं है और कहते हैं कि उसमें कुछ गलतियाँ भी है और कहने वाले तुमको एक तरफ की बात सुना सुनाते हैं तो भाई ने वो तो भाई को तो मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ उन्होंने लिखा वो तो ठीक लिखा लेकिन उसमें से मैं वो नतीजा पर आया हूँ उन, उनको भी मैंने सावधान कर दिए हैं कि मुझको लिखा वो तो आपने अच्छा किया लेकिन वो क्योंकि मुझको पहचानते हैं इसलिए अगर मुझ तक ही वो चीज़ को आप मर्यादित रखेंगे महदूद रखेंगे तो आप हारने वाले हैं मैं जो मानता हूँ और इतने सार आते हैं इतने खट आते हैं मुबारकबादी का तो मैं उसको सब को फेंक दूँ और कहूँ कि एक तरफ ही है उसे तो मैं नहीं कर सकता सब चीज़ को पहुँच सकता हूँ वो भी मेरे मेरे ताकत में नहीं है और न मैं मैं भविष्य बैठता हूँ सब जो कुछ दुनिया में हो रहा हूँ मैं वो मेरी दिव्य चक्ष, चक्षु से मैं देख सकूँ उसको दिव्य चक्षु है ही नहीं तो मैं क्या करूँ जितना मैं इस आंखों से देख सकूं, इन कानों से सुन सकूं, इतना ही तो मैं सुन सकता हूं, या तो या तो या तो या तो देख सकता हूँ दूसरा तो मेरे से नहीं सकता है इसलिए मेरे हाथ कान पांव तो सब आम जनता है करोड़ लोग हैं वो मुझको जो दे वो मैं दूसरों को दे लूँ तो एक पक्षी ही मेरे पास आता रहे तो अच्छा नहीं तो मैंने उसको कहा कि आपका धर्म है आपका मैं मित्र हूँ या नहीं हूँ तो भी जो चीज आपके दिल में है वो आपको लोगों को बचा देंगे तब लोग सच्ची चीज सीख लेंगे और उसमें सारा साल का विवेक है वो भी निकाल सकेंगे इसलिए मैंने उनको कहा है और आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ क्योंकि दूसरे पक्ष के लोग कोई कोई लिखते हैं बाकी तो काफी मुझको तो मुबारकबादी ही हैं और सब के सब वो अपना ही काम निकालना चाहते हैं ऐसा कहना तो बड़ी बात हो जाएगी इसलिए मैं सबको कहूंगा कि मैं कहता हूं इसलिए वो सही है ऐसा मत मानो मैं एक ही आदमी हूँ मेरे में कुछ ज्यादा अकल है तो है उससे जो फायदा उठा सकते हैं जरूर उठाओ और उसमें से आपको मेरे कहने वो कहता हूं वो ही सच्चा है और आप देखते है भी ऐसा मैं ये कबू कभी नहीं चाहता हूँ कि अपनी आंखों से आप दूसरी चीज देखें मेरी आंखों से एक चीज आप देखते हैं तो मैं कहता हूं कि मेरी आंख को फोड़ डालो लेकिन आप अपनी आंखों से जो देखते हैं वही सही मानो वही करो उसमें गलती तो होगी गलती होगी उस गलती में से आप दुरुस्ती पर आ जाओगे और सीखोगे तो मैं उस भाई का उदाहरण लेकर इतना कहना चाहता हूँ तो अगर ऐसा ही करोगे कि क्योंकि महात्मा ने कहा है तो वो तो उसमें गलती हो ही नहीं सकती ऐसे मत चढ़ो अगर ऐसा है तो उसकी परीक्षा कर लो और आपका दिल कहता है आपका तजर्बा कहता है कि वो चीज सच्ची है तो इसे सारी दुनिया के सामने जूझ हो अगर वो ठीक नहीं है तो मेरे जैसे 10-20 महात्मा आ जाए एक ही चीज करे तो भी कहो कि नहीं हम नहीं मानने वाले है ऐसे हम करेंगे तो तो हम हमारे पास जो तो आज स्वराज आ गया है अगर आया है तो उसको हम सुशोभित रखेंगे अगर इतना भी नहीं कर सकेंगे तो हमारा खात्मा है मेरी पंडा नींद हो गई